विचाराजा से बोध निश्चा न निवर्तए संसारे दहस्खिल सत्यता सन तहला दूतकाल है कृत्य सन नि तृत्ति मुगता जीवन मुक्ति मनो प्राप्त प्रारब्धम क्षयम क्षति भारत धर्मसर कहा नित्य दो है क्या सूत्र लगाया यहाँ कोई है? क्या का पहले तो तो यार में आएगा ये में आएगा, आएगा। आ, क्या करता है जला जल्द होता है उन्नासी को होता है नित्य उन्नासी क्या है विकल्प हुआ सूत्र तो से द्वितियां क्या ये चिंतन ध्यान करने के लिए तो कहते हैं ये साधक पुस्तिक कितनी नहीं करेंगे कितने दिन तक तो करना है जो उपासना ज्ञान में ज्ञान साक्षात्कार होने के बाद और क्या करते हुए रहता है उपासन उपासना जो करेंगे अहमअ अहंग्र उपासना जो विचार में असमर्थ हो उसके लिए उपासना कहा जाता है उपासना कितने दिन तो कितने समय करना है आगे बताते हैं या वचित स्वरूप हेमान सत्य जाते तबद्विचित पश्चाच तथा मृतिधार मृति यूपी स्व जायते सीतपत्मा तो ज चिंतन या ब्रह्म स्वरूपत्व का अभिमान अहमअ्मी ब्रह्म ऐसे दृढ़ अभिमान निश्चय हो जाएगा जब तक ताबत चिंत्य तब तक चिंतन करे सरूप मैं ध्याता हूँ ध्यय ब्रह्म है ध्यान कर रहा हूँ ये त्रिपुटी होती है ऐसे अभ्यास करते करते इतने दृढ़ हो जाएगा अहमअ्मी ब्रह्म चिंत्य स्वरूप दृढ़ हो जाएगा ये आया था संवर्ग विद्या में ब्रह्मचारी संवर्ग उपासक है वायु प्राण है संवर्ग अहमअमी से उपासना करके इतने उसका तादात्म अभिमान है मैं संवर्ग हूँ भिक्षा करने के लिए गया तो कोई पंडित ब्राह्मण बैठ करके सुन रहे है देखो ये क्या कहते क्या नहीं दे नहीं देने से बोलता है जिसके लिए रोज रोज भोजन पकाते है उसको भिक्षा नहीं देते क्योंकि अपने को क्या मानते तो समू ब्रह्मचार्य नहीं मानता मैं संवर्ग हूँ प्राण समि हिरण्य देवता उसके लिए भोजन पका दो उसको भोजन भिक्षा नहीं देते हो फिर वो लोग आ करके फिर भिक्षा दे मतलब अपने को हो गया और जो से उपदेश किया गया, गया। शिष्य को वो कहीं आया गुफा के अंदर बैठा है गुरु जी बोला रहे आ जाओ। मतलब रास्ता छोटा है मेरा सिंह बड़ा बड़ा है तो अपने क्या मानता है तो चिंता जो स्वरूप अपने मेंदात्मक अभिमान होने तक ही करे और उसके बाद क्या करे उसके छोड़ करके जाए फिर नहीं पश्चात् तथे आमृति धार है जो उपासना है उपासना तब तक करे उसके बाद पश्चात् च पीछे भी चलाए कब तक आमृति मरने तक जितने ध्यान उपासना है तब तक करे उसके बाद भी मरने तक उसको चलाते रहे पश्चात आमृति धार है मन में रखे साक्षात्कार ज्ञान यदि हो जाता है आगे कुछ करते हुए नहीं है जो उपासना है, ध्यान है वो कर दिया उसको छोड़ करके फिर बाद में गया वो नहीं चलेगा आम मृत्यु धारे तब तक तो, अंतिम तक तो, ऐसे ही रखे तभी मरते समय ऐसे ही वृत्ति रहे तो मुख्य मिलेगा छोड़ देने पर नहीं होगा ये भेद है उपासना में और ज्ञान में ओम उपासक तद्रुपत्वाभिम उदाह प्रदर्शन स्पष्टीको तद्रुपत्वाभिम उपासक का के होता है उदाहरण देखा करके स्पष्ट करते हैं ब्रह्मचारी क्षमा ज्योत संवर्ग विद्याया, संवर्ग चित्ते। कांचित ब्रह्मचारी धारयी संबर्ग रूपता चाहिए अनुसार जिसमें नहीं बना दो चित्ते संबर्ग रूपता धारय अभीक्षत भिक्षमाणो ब्रह्मचारी संवर्ग विद्याुत संवर्ग विद्याुत भिक्षमाण ब्रह्मचारी चित्ते संवर्ग रूपता धारित ही अभिक्षत युत में क्या धातु कोई बता सकते वो यु मिश्रणा मिश्रण धातु यू धातु है उसे प्रत्यय क्या हुआ निष्ठा किस सूत्र से निष्ठा है सब तुम निष्ठा तो निष्ठा संज्ञा करती है निष्ठा सूत्र से युद्धातु से त तो हुआ युद्ध बन गया मिश्रण अर्थ युक्त अर्थ है संवर्ग विद्या भिक्षमा ब्रह्मचारी भिक्ष धातु से एक कर्तरी सानज प्रत्युआ भिक्ष भिक्षा करने वाला सानज प्रत्यु होता है सप होता है नट को सान होने पर अन्य मुख से मुखा का भिक्षा करता हुआ ब्रह्मचारी चित्ते संवर्ग रूप धारित चित्त में संवर्ग रूपत्व को धारण करके हम संवर्ग हूँ धार ईत्वा धार इत्वा से नीच करो हेतु मत चो नीच करने होने पर क्या गया से बुद्धि धारी बन जाएगा धारी करने पर गुण अके च में संवर्ग रूपत्व को धारण करके ही अभिक्षा करो भिक्षा करने का अभिक्षा करते समय आगे बताते टिकारा में कच्चित कोई ब्रह्मचारी संवर्गत्व गुण विशिष्ट प्राण उपासक ब्रह्मचारी प्राण है संवर्ग उसमें संवर्गत्व गुण है संवर्ग है सबको अपने में समेट लेता है प्राण बाहे में वायु है पृथ्वी जल तेजाद को अपने में संवर्ग ग्रास कर लेता है प्राण भी सुवस्था में सब कुछ प्राण में लीन हो जाते हैं तो संवर्ग है संवर्गत्व गुण प्राण उपासक समि प्राण हिरण्य है ब्रह्मचारी नारायण राजा है भिषा करने पर वो भिक्षा नहीं देने पर बोलता है महात्मन चतुरो देव एक भुवन से गोपा तम काश्य मृत्या अभिप्रता बहुधा वसन मंत्रेण स्वात्म संबर बहुचन चारि को छांदो छ्योपनिषदेगते महात्म चतरो दहात्मे चारि को ग्रास हे का पे है। मर्त्यासंति ये मनुष्य उसको नहीं जानते हैं है अभिप्रता मनुष्य उसको नहीं जानते बसंत बहुत प्रकार प्रकार रहता है बहुत रहते भी उसको नहीं जानते हैं मैं तो अपने को मानता कि मैं ही हूँ संवर्ग अग्नि आदि को वायु ग्रास करता है पृथ्वी जल तेज अग्नि को मिला करके वाघ आदि वायु ग्रास करता है अग्नि सूर्य चंद्र जल अग्नि सूर्य चंद्र जल कितना हुआ अग्नि सूर्य चंद्र जल कितने चार को ग्रास करता है वायु और प्राण ग्रास करता है वाघ चक्षु स्रोत्र मन वाघ चक्षु सूत्र मन कितने चार को ग्रास करता है प्राण महात्म चतुरो चार महात्मा को ग्रास करने वाले चतुर द्वितीय भूषण देव एक जागार जगार होता है ग्रसित वान निगरण निकल लेने वाला है जो जिनगण करने वाले प्राण है संबर्ग जो भुवन से गोपा धारा भूम को रक्षा करने वाले बहुधा बसंतम तम नसंती मर्चिया वही प्राण अपने को प्राण मानकर के संबर्ग मानकर के वही हुई प्राण ही, ही सब रूप से है समस्ती देवता है हिरण्य बहुत प्रकार वही चंद्र सूर्य रूप से सर्वत्र स्थित है उसको हमें भिक्षा करता हूँ उसको तुम तो लोग नहीं जानते हो ऐसा अपने को क्या बताता है स्वात्मा तो ने संरग रूप चित्रतम प्रकटी चित्त में संवर्ग रूपत्व है बोलता है तुम उसको नहीं जानते हो क्या करे प्रकट क्या ऐसे छान दो माया तो इतने ताजात्म अभिमान हो गया डिस्चार करते समय भी अपने को क्या मानता है मैं संवर्ग रूप हूँ ऐसा मानता है जो उपासना करे ऐसे उपासना चलते फिरते भी पढ़ने के लिए जाते आते भोजन के लिए विचार के लिए सर्व तरफ चिंतन करे सभी चिंतन होता है नहीं कि आधा घंटा एक घंटा बैठकर चिंता नहीं किया बाकी ना दिन ऐसा कर दिन भर बिता दिया ऐसा नहीं होता है एक घंटा तो अभ्यास करना चाहिए उसके बाद उसको मन में रख आते, चलते समो व्यवहार करते समय अपने स्वर पर चिंतन रखे कोई तो नाम जप करता है तो जप रखे भगवान का चिंतन करे अथवा हम सिम चिंतन करे अथवा जिस किसी श्लोक में अर्थ तत्व बताए तत्व चिंतन करे किसी प्रकार हो जो ध्यान ऐसे चिंतन करते लगातार करते हैं अभ्यास करें तब उसका नाम ध्यान होगा तब तरफ प्रत्येक अन्य प्रत्येक छोड़कर के लगातार होने के लिए अभ्यास करना पड़ता है और घंटा एक घंटा बैठा उसमें भी दस बीस बार इधर उधर देखा घड़ी को दस बार देखा फिर दिन भर घुमा ऐसा नहीं एक घंटा दो घंटा के बाद दिन भर भी वही करे अन्य समय में भी ऐसे अभिमान होने तक ध्यान करना होता है कौन उपासना करने पर आगे भी कहा पश्चात अमृत धारे थे अमृत धारण निमित दर्शयन मरण तक धारण करने कर के लिए क्या निमित्त कारण है वो दिखाते हुए आगे पहले कहा था बिचारा आ जाए थे बोधो निम न निवरते पहले कहा था अनिच्छा उसकी निवृत्त नहीं करती तो उत्तादर्माद ज्ञान के धर्म से वह उपासना में ध्यान में विलक्षण कहते इसलिए ध्यान करने पर आगे भी ऐसे ही चित्त में ध्यान करे मरने तक ध्यान करना पड़ता है ध्यान में पुरुषस्य कर्तु करतू। मन्यथा शक्योपास्तिर निति उपास्थ पुष्स्या अन्यथा अर्म शक्यः में ध्यान पुरुष इच्छा है, कर सकता है और नहीं करके प्रमाद भी कर सकता है अन्यथा कर उपासना कर सकता है नहीं भी कर सकता है अन्य अन्य उपासना अन्य प्रकार भी कर सकता है अन्य प्रकार अब तो क्या हुआ ये पुरुष तंत्र होने से कर्तंत्र है जो इच्छा से किया जा सकता है नहीं करे अन्यथा करे यही पुरुष तंत्र है कर्तृतंत्र है ज्ञान में से कर्तृतंत्र नहीं है उपासना क्रिया कोई भी क्रिया में कर्तंत्र है जैसे प्रातः काल जगना ये कर्तंत्र है नहीं है, है, है, इच्छा करे तो जगे नहीं जगे और नहीं तो दस बजे तो सोता रहे अन्य कर तुम उपास प्रकार है जो इच्छा करतुम अकर्तुम अन्य करतुम सक्या उपास्ति अथो नित्य कुरिया जिसलिए उपासना करे क्या करे प्रत्यय संतति प्रत्यय से संतती प्रत्यय ना, तो दे, तो तो नाम संतती प्रवाह संपूर्क तनु विस्तार धातु से कैसे हुआ अनुसुत्यादि अनिजता क्या करता है अनिजतम हलोपध्या क्या करता है किसको लो मालूम तो नहीं अनिजेता में हलो उपध्या लव कौन पड़ी किसी ने उप लोभ करता है ना अंत करता है तो, तो यहाँ क्या, तो क्या? तो तन धातु के नकार अंत में अनुता में लगे उपदेश अनुपन तनुा दिन अनुरासी के लोग झलि किंगित संतिक प्रत्यय संततिम क्या धाते संसति में सन्विस्तरे उपास्ति पुरुष उपासक इच्छा अकर्तम अन्य प्रकार अन्य कथ प्रकार इसलिए अतः पुरुष से सचोटिका पुरुष से इच्छाधीनवाद बड़े पुस्तक में सपुरुष पुरुष से इच्छाधीन हो गया उपासना सर्वदा कुरिया निर, निरंतर करे शे द्दुंग द्दुंग द्दुंग एवं सदा चिंतन किम होती निरतर चिंतन कर तो क्या होगा कहते हैं वेदाध्यायी है प्रमत्त्यायी वेदा है प्रमत्त धीते धीते स्वने धिवास जपिता तु तो जप्त वास अप्रमत्व वेदाध्यायी तो अभिवासत स्वप्न अध जपते जो वेद अध्ययन करने वाले अप्रमत्त तो अध्यय प्रमादरहित रहित करता है मन लगा करके अधिवास तो दृढ़ वासना हो जाती है वेदाध्यन करते करते दृढ़ वासना होने से सपने अधीते सपने भी वेद अध्ययन करता है इतने दृढ़ हो जाए तो सपने में भी वेद करने वाले हो और जपिता तो जपते कोई जप करता है तो सपने में भी जप करता है कोई सूत्र डरता है व्याकरण सूत्र तो सपने में भी सप्रता है अत्यधिक वासना हो जाए तो सपने में भी होता है अत्यधिक हो तो अत्यधिक नहीं होता है मतलब अभी तत्परता नहीं हुई सपने में नहीं जब वेद अध्ययन नहीं करता है जप नहीं करता है व्याकरण सूत्र नहीं डरता है तो समझो अभी प्रमाद है अप्रमत होकर करे तो सपने में भी वेद अध्ययन करता है ऐसा दिखा गया है जो करते हैं सपने में भी बोलते हैं कुछ क्या है वो सपने में लगता है की वह पाठ पढ़ रहे सूत्र उच्चारण कर रहे पकड़ते हैं इसी प्रकार ध्यान करने वाला ऐसे ही करे वासना वासना दृढ़ इतने ही करे जैसे सपने में भी ध्यान करे जागृत में तो ध्यान करता है सपना अवस्था में भी जो तो सपना देखा वहां भी ध्यान करता दृढ़ वासना हो जाए सपने में भी ध्यान करे ऐसे करना चाहिए अप्रमत वेदाध्यायी अप्रमत वेदाध्यायी सदा निरंतर अध्ययनशील करने वाले स्वभाव वाला जपिता सदा जपशीलो जो हमेशा जप करने वाले जप जद केवल शुभ अध घंटा साग तो सप्ने ब करे तो स्वप्न भी जप करता है अभीवास दृढ़ स्वप्न आदि सु अध्ययन जपम बा कर बिना कारण भी जप करता है कभी भी में नहीं जप चलता है अध्ययन कभी कुछ बात करते संतुलन तो अध्ययन आ गया जपम बाकुर इसी प्रकार उपासकोपी उपासकोपी वासना दाढ़िया वासना दृढ़ होने पर स्वप्न ध्यायी तो स्वप्न भी ध्यान करे व्यवहार कार्य में भी ध्यान करे व्यवहार चलते समय भी ध्यान भगवान के मन लगावा अहमद सिम अहंग्रोपासन करे अथवा अच्छा भेद उपासन करे जैसा जो उपासन करता है ध्यान करे इसे निरंतर चिंतन करे ये अभ्यास हो तो जाए तो सपना आदि भी ध्यान करे कहू सपनावी ध्यानावर्तने कारण आ सपना अन्य समय में भी व्यवहार में भी ध्यान की अनुभूति होती अनुवर्तन करे कारण बताते विरोधी प्रत्यय त्यक्त विरो नैरंत न भावय लभते वावेशा सपना भावना विरोधी प्रत्यय तत्वा विरोधी वृत्ति ज्ञान को छोड़ करके भावे, निरंतर निरंतर भावना करता हुआ वासना भावनाम वे निरंतर भावना करने से वासना वैसाद वासना के अधिक होने से वासना अति से होने पर स्वप्न भावनाम भी भावना लभते स्वप्न देवी भी चिंतन करता है ऐसा अभ्यास बहुत करे निरंतर तो स्वप्न भी अन्य व्यवहार कार्य में भी निरंतर करने से ऐसे वासना हो जाने पर स्वप्न में भी ध्यान करता है भावना करता है वासना विशाद का तो संस्कार पाठवास वासना का आवेश संस्कार बहुत हो जाएगा बार बार करते करते जो बार बार चिंतन करता है वो तो संस्कार हो जाता है संस्कार होने पर इच्छा के बिना भी, भी अपने आप हो जाता है स्वप्न में भी भावना में तो ध्यान वासना विषाद सपना दो अपनी भावना स्वप्ने में ध्यान प्राप्त करता है क्योंकि दृढ़ संस्कार कटु हो जाता है तो अभी शंका करते जब प्रारब्ध कर्म का फल भोगना ही है भोगना पड़ेगा ना नहीं तो प्रारब्ध कर्म के कारण विषय अनुभव तो करेगा विषयान अनुभव तो विषय अनुभव करता है तो निरंतर कैसे भावना सिद्धि होगी प्रथम नैरंतरी भावना सिद्धि निरंतर कैसे होगी इत आशंख्य आस्था अतिशय सति विषय व्यसनिव भावना सिद्धि से आता, अत्यधिक आस्था होने पर ही दृढ़ जिज्ञासा हो दृढ़ भक्ति हो दृढ़ वासना होने पर आस्था अतिशय हो यही करना है निरंतर अतिशय होने पर विषय व्यसनिवध जो विषय के व्यसनी है कुछ विषय के चिंतन करता है जब विषय बहुत है उसे काम करते समय विषय को भूल जाएगा और विषय व्यसने विषय चिंतन करता सचै कैसे जल्दी पूरा हो विषय वो करना जो विषय जिसका जो है कोई खेलना खेलने चाहते बच्चे वो जल्दी कैसे पार्ट पुरा हो खेले जाएंगे कोई टीवी देखते थे पढ़ते समय दौड़ खेलते के कैसे टीवी का समय दौड़ कर रामायण देखते थे इसी प्रकार जो विषय जिसका है और भी बहुत विषय जो जिसका विषय है वो काम करते पढ़ते समय उसका ध्यान हुई विषय में रहता नहीं? जैसे विषय वसनी जैसे निरंतर चिंतन करता है प्रार्थ कर्म का फल भोग करता है या नहीं भोजन करता है ना नहीं सब व्यवहार करते हैं भी अपने विषय को चिंतन करता है छोड़ता है विषय चिंतन करता है इसी प्रकार ध्यान करने वाला भी प्रार्थ कर्म फल भोग होने पर भी और ध्यान अपने इष्ट चिंतन कर सकता है ऐसे कहते है भुंजा नोप निजा रब्धु शयोनिशन ध्यां शक्तो न सदेहो व्यसनी यहां निजारब्धम भोजानोप अपनी क्या बार आराध कर्म फल भोग करता हुआ भी आस्था अतिशय तो अत्यधिक आस्था होने से अनिशंध्यात्म सब्त निरंतर ध्यान कर सकता है न संदेह हो कोई संदेह नहीं यथा विषय व्यसन जिस प्रकार विषय में जिसका व्यसन है विषय में बहुत विषय में भोग करने की दृढ़ इच्छा है उसमें ही मन लगाता है बार बार वो जिस प्रकार विषय चिंतन बार बार हमेशा ही करता है ठीक इसी प्रकार अब प्रारब्ध कर्म भोग करता हो भी वी अति से आस्था हो तो निरंतर ध्यान कर सकता है दृष्टान्त दिया विषय व्यसनी यथा दृष्टान्त विभ्रमती दृष्टान्त का विवरण करते हैं? पर नारी व्यग्रा गृहकर्मी सदैवा सादयस्यरसायन व्यग्रापि तदेव गृह कर्मी व्यग्राह पर व्यसन तदेव परसायस्वादय परिसका जो नारी गृह व्यग्रह कर्मी व्यग्र होने पर भी कर्म फिर भी तदेव अंत आस्वादयी बार बार उसका आस्तन करता है क्या है परसंग रसायनम परसंग रसायन रसायन तो रस का आयन रस का रस भरा और परसंग बढ़िया मानता है अंदर उसी का ही चिंतन करती है घर कर्म करते समय भी उसी चिंतन करता है ये तो एक दृष्टान्त दिया प्र... समझने के लिए इसी प्रकार सब जो जिसमें व्यसनी जिसका है वो कर्म करते समय उसी का ही चिंतन करता है ऐसे नारी का दियापुरुष व्यसन जो नारी वो घर कर्म करते हुए भी परसंग रचायन का अंदर चिंतन करता है बड़ी उसी का ही चिंतन करती रहती परसंगरसायन जैसे दिया अभी कहते परसंगत का स्वादन यदि करती है स्त्री गृह कृत्य विच्छेद घर कर्म का विच्छेद हो जाएगा वही चिंतन करेगी तो घर कर्म नहीं करेगी ऐसा संकाहन से कहते परसंगम परसंगम स्वादय गृह तुंठी भवेदि तेत दापाते नेवा दापाते वर्तते वर्तते परसंगह कर्म न कुंठी भवेत परसंग आसादन करते हुए भी उसका घर कर्म कुंठी भवेत न कुंठी भवेत घर कर्म का विचे तो नहीं होता है अबितु एत नहीं वपरत ये भी कर्म करता है कि करती है किन् मन से नहीं कर्म तो करती ऊपर ऊपर से करती है करने पर भी मन उतर ध्यान है मन से क्या होगा भाई कर्म करने पर भी ठीक ठीक नहीं कभी कभी कुछ हो जाता है आपातन ऊपर ऊपर कर्म करती है किन्तु मन लगा कर्म छोड़ देती है नहीं। कर्म छोड़ कर तो पूछेंगे क्या क्यों नहीं करती है वो पता चल जाएगा इसलिए क्या है कर्म तो करती है और उधर अंदर उसको विचार करती है तो। हाँ सब प्रायध में प्रायधिक नहीं प्रार्थ है तो सुख दुख भोग है तो हो और सब अपने पति से भी हो भोग तो कर सकती ही अपने पति से भोग नहीं करे अन्य भोग करे तो नरक के लिए रास्ता है तो प्रहार दोष को छोड़ते तो सुख दुख निंदा स्तर प्रारधिका देना और कोई सुख अपने आप ही प्राप्त करता है कोई दूसरे को मार करके भोजन छिन्न कर खाता है प्रारध तो है बैठी बैठी करे भोजन मिल जाता है नहीं दूसरे भोजन छीन कर खा लिया प्रार्थ में प्रार्ध में तो है भोजन कर लिया किंतु जो कर्म क्या उसका फल तो कर्म नहीं करने पर भी भोजन मिलता है, और कर्म करे भोजन क्या वो तो कर्म को कर्म का फल खुल गया जो कुकर्म नहीं करता है उसके प्रार्ध में उसको भोजन मिलेगा दूसरे का भोजन नहीं छिने प्रारध में तो भोजन मिलेगा और यदि दूसरे भजन छीन कर खाया उसी प्रार्ध का भोजन किया और दोनों में फर्क है और तो कोई प्रार्थ कर्म फल भोगते समय भगवान का नाम लेता है भगवान चिंतन करता है ध्यान करता है कर सकता है कोई प्रार्थकर्म भोग कर तो स्वयं दूसरे को गाली देता है मतलब प्रार्थ कर्म भोग दूसरे ऊपर जाकर छापड़ लगाया तुमने तुमने मुझे इस वे गिर गया मेरे और तुमने क्यों सीखा इस गिर गया उसको झाप लगाया तो कर्म का फलो होना पड़ेगा होना पड़ेगा और जो भगवान का नाम लेकर भोग करता है कोई दूसरे को गाली जाकर भोग करता है दूसरे ऊपर कुछ करके भोग करता है सब बराबर है नहीं भोग में तो बराबर ही और कर्म का फल होना पड़ेगा। भोग करते थे नहीं भोग करते समय कोई कोई तो भगवान का नाम लेकर भोग करता कोई कोई दूसरे को दोस्त देकर भोग करते उसने इसे खिला दिया इसलिए मेरा पेट खराब हुआ अपने तो खाया वो दोस्त नहीं उसने इसे खिलाया नहीं तो वो देख लिया नहीं खाते समय कोई कैसा कहा से ही के उसने देख लिया भूमि देखिए मैंने खबर